राश्ट्रिये शेक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिशद के केंद्रिये शेक्षिक प्रोध्योगी की संस्थान द्वारा उमंग श्रिंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कारिक्रम वैद्यराज जीवक। दोस्तों, आपने प्राचीन भारतिय मनीश्यूं और उनके शिष्यों की कहानियां अवश्य पढ़ी या सुनी होंगी इन मनीषियों में वैज्ञानिक गणितज्ञ खगोलशास्त्री चिकित्सक रसायन शास्त्री आदि भी थे इन्हीं में एक नाम है वैद्यराज जीवक का जीवक उन लोगों में से हैं जिन्होंने भारतीय चिकित्सा पद्धति को सामान्य जनता में लोकप्रिय बनाया इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व राजगृह में हुआ था जो बिहार राज्य में है कहा जाता है जीवक महात्मा बुद्ध के समकालीन थे उन्होंने विश्व प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय में 7 वर्ष तक आयुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की शिक्षा पूरी होने पर एक दिन नाम गुरुदेव यशस्वी भव वत्स जीवक गुरुदेव मेरी शिक्षा पूर्ण हुई अब मेरे लिए क्या आदेश है वत्स जीवक अभी एक परीक्षा और शेष है आज्ञा दें गुरुदेव जाओ वत्स आश्रम के निकट कोई ऐसी वनस्पति खोज कर लाओ जिसमें कोई भी औषधीय गुण न हो जो्ञ्ञा गुरुदेव गुरु से आज्ञा लेकर जीवक ने आश्रम के आसपास की वनस्पतियों के गुणों का अध्ययन शुरू कर दिया इसके लिए उन्होंने आश्रम के आसपास 1 योजन अर्थात 13 किलोमीटर की परिधि में सभी वनस्पतियों का परीक्षण किया एक दिन कहो जीवक तुम अपने काम में कहां तक सफल हुए क्षमा करें गुरुदेव बहुत खोज के पश्चात भी मैं ऐसी वनस्पति खोजने में असफल रहा हूं जिसमें एक भी औषधीय गुण ना हो गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ और स्थानों पर खोज करना चाहता हूं <laughs> नहीं वत्स तुम असफल नहीं हुए जी बल्कि आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई वास्तव में ऐसी कोई वनस्पति है ही नहीं जिसमें कोई औषधीय गुण ना हो गुरुदेव अब तुम जाओ वत्स और एक सफल चिकित्सक बनो मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा चुनाव केंद्र गुरु से आशीर्वाद लेकर जीवक साकेत पहुंचे उत्तर प्रदेश में फैजाबाद और अयोध्या के आसपास के स्थान को तब साकेत कहा जाता था साकेत जाते-जाते उनका सारा धन व्यय हो गया वे घोर चिंता में पड़ गए वहां संयोग वर्ष उनकी भेंट एक धनी व्यापारी से हो गई। वैद्धे राज तया करके पेरी पतनी को देख लीजें। उस साथ वर्षों से पीडित है। अनेह कुपचार कराएं। किल्दू किल्दू किसी से भी लाप नहीं हुआ। ठीक hmm. है श्रेश्ठी� चलो मैं उसे देखता हूं कहा जाता है जीवक के उपचार से व्यापारी की पत्नी स्वस्थ हो गई यह चमत्कार देखकर व्यापारी अत्यंत प्रसन्न हुआ वैद्यराज मैं आपका सदा ही आभारी रहूंगा <laughs> मेरी ओर से ये 16000 मुद्राएं और आपकी यात्रा के लिए एक रथ की ये तुच्छ भेंट स्वीकार करें व ऐतराज आपने सचमुच चमत्कार कर दिया श्रेष्ठी चमत्कार मेरा नहीं आयुर्वेद का है मेरे गुरुदेव का है जिन्होंने मुझे शिक्षा दी और इस समस्त प्रकृति का है सस्ती ये औषधियां उपलब्ध कराई हैं समय के साथ जीवक की ख्याति दूर-दूर तक फैल गई साकेत के पश्चात वे पैतृक नगर राजगृह पहुंचे राजगृह के राजा बिम्बसार तब भगंदर यानी بواसी रोग से पीड़ित थे उन दिनों यह रोग असाध्य माना जाता था तभी राजा बिम्बसार को जीवक के राजग्रीह आगमन के बारे में ज्ञात हुआ राजा ने जीवक को अपने उपचार के लिए राजमहल में बुलाया आइए वैद्य जी प्रणाम महाराज आज्ञा करें महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं वैद्य जी मैंने आपकी बहुत ख्याति सुनी है आपने बहुत से असाध्य रोगों का उपचार किया है मैं भी लंबे समय से भगंदर रोग से पीड़ित हूं क्या आप मेरा उपचार करेंगे अवश्य महाराज अवश्य जीवक के उपचार से राजा जल्दी ही स्वस्थ हो गए और प्रसन्न होकर बिम्बसार ने उन्हें राजवैद्य बनाया और महात्मा बुद्ध का चिकित्सक नियुक्त कर दिया इस घटना के बाद जीवक की ख्याति दूर-दूर तक फैल गई जीवक के बारे में और भी बहुत से रोचक प्रसंग हैं इनमें से एक प्रसंग इस प्रकार है एक बार उज्जयिनी नरेश प्रद्योत के अस्वस्थ होने पर उन्हें उज्जयिनी बुलाया गया उज्जयिनी नरेश को घी से घृणा थी परंतु बिना घी के परंतु सेनापति बिना घी के औषधि बनाना असंभव है सावधान राजवैद्य महाराज को इसकी भनक भी ना पड़े अन्यथा आपको दंडित किया जा सकता है कुछ भी हो पर उपचार तो बहुत आवश्यक है जीवक घी से बनी औषधि राजा को देकर उज्जैनी से भाग निकले राजा को जब औषधि के घी से बने होने का पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर उनके पीछे सैनिक भेजे वैद्य पे जीवक मैं आपको बंदी बनाता हूं महाराज ने आपको राजसभा में उपस्थित होने का आदेश दिया है शांत हो जाओ वत्स शांत हो जा मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा पहले थोड़ा आराम तो कर लो हां बैठो यहां बैठो ये लो ये फल खाओ बहुत ही स्वादिष्ट फल है फटेराज वास्तव में बहुत स्वादिष्ट फल है ये हरी ये, ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है मेरे मेरे पेट में बहुत पीड़ा हो रही है सच में? में मेरे ऊपर देख लीजिए मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए महाराज ठीक है ठीक है सेनापति थी थी मैं तुम्हारा उपचार करूंगा लेकिन वचन दो दिख दिख तुम मुझे बंदी नहीं बनाओगे और मुझे बिना किसी बाधा के जाने दो आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं पहले मेरा उपचार कीजिए मुझे मुझे बहुत पीड़ा हो रही है पीड़ा हो रही है आ, आ, आ, ये लो ये औषधि खाओ जी और अपने वचन को याद रखना <laughs> <नहीं। laughs> वैद्यराज जीवक ने सैनिक को औषधि देकर ठीक कर दिया और अपनी राह चल दिए इधर जब नरेश घी से बनी औषधि से स्वस्थ हो गए तो उन्हें अपने किए का पछतावा हुआ उन्होंने जीवक के लिए अनेक उपहार और वस्त्रादि भेजे जीवक ने उन उपहारों को बांट दिया और कीमती वस्त्र महात्मा बुद्ध को अर्पित कर दिए जीवक अपने समय के महान चिकित्सक थे वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे सामान्य चिकित्सक के साथ-साथ वे बाल रोग विशेषज्ञ और एक अच्छे शल्य चिकित्सक यानी सर्जन भी थे देश के कोने-कोने से रोगी उनके पास आते थे वे अत्यंत उदार और विनोदप्रिय भी थे निर्धनों और अन्य जरूरतमंदों की सदा ही निशुल्क सेवा करते थे आयुर्वेद के इतिहास में जीवक का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है वैद्यराज जीवक अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय विशे विशेषज्ञ डॉ एस पी बान्याल विषय संयोजन एवं आलेख डॉ अमरेन्द्र बेहरा कलाकार जेमिनी कुमार सुचित्रा गुप्ता बाबला कोचर कींती आनंद और दिनेश वर्मा ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाव दयाल चतुर्वेदी, सिम्रन कौर और रिज्वान अशरफ तथा निर्माण एवं प्रस्तुती, अजीत होरुती, अजीत होरुती.